श्री जगसिहिता श्री मथुरा खंड बारहवा अध्याय चाड़ूर आदि मल्ल कंस के छोटे भाइयों तथा पंचजन दैत्य के पूर्व जन्मगत वृत्तांत का वर्णन बहुलाश बोले चाड़ूर आदि जो मल्ल थे पूर्व पूर्वजन्म में कौन थे जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे अहो उनका कैसा सौभाग्य है की साक्षात श्री चंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला नारद जी ने कहा राजन पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे उनके पांच पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे उन लोगों ने विद्या स्वास्थ्य और जप छोड़कर मध्त मत्त हो राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरम्भ की अपने पुत्रों को ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट वेदाध्यन से रहित तथा मदमत हुआ देख मुनि मुनिश्रेष्ठ उतथ्य ने रोषपूर्वक उनसे कहा उतथ्य बोले श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है शौर्य तेज धैर्य दक्षता युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना दान तथा ऐश्वर्य ये के स्वाभाविक कर्म है कृषि गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभाव स्वभावज कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है दुर्जनों तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ नारद जी कहते राजन वे उतथ्य के पुत्र ही पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए नरेश्वर उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया इस प्रकार मैंने झाड़ूर मुष्टिक कूट और तोसल इन मल्लों के पूर्व चरित्र का वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो बहुलास्तों ने पूछा मुझे कंस के छोटे भाई जो कंख नग्रोध आदि आठ योद्धा थे वे सब पूर्वजन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए यह बताइए नारद जी ने कहा राजन पूर्वकाल की बात है कुबेर की राजधानी अलका में देव यक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था वह ज्ञानी ज्ञानपरायण शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी था उसके आठ पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार है देवकुट महागिरी गंड दंड प्रचंड खंड अखंड और पृथ्वी एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की बेला में एक सहस्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देव यक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए उन्होंने भ्रमरों के गुंजार से युक्त सहस्त्रकमल पुष्प सरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघ पिता को अर्पित किए फूलों को उच्छिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष तीन जन्मों के लिए असुरयोनि को प्राप्त हुए मिशल विजयराज बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए नरेश्वर कंस के छोटे भाई भाइयों के पूर्वजन्म का यह वृत्तांत मैंने कहा तुम और क्या सुनना चाहते हो बलवास्त ने पूछा ब्रह्मण्ड यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन जन पूर्वजन्म में कौन था जिसकी अस्थियों का शंख भगवान श्रीकृष्ण के कर कमल में सुशोभित हुआ नारद जी कहते हैं विधेयराज पूर्व काल से ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के उपांग रहे हैं वे सब के सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे राजन उनमें से पाँच जन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई वह श्री कृष्ण के मुँह से लगकर उनके अधरामृत का पान किया करता था एक दिन शंख राज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है मुझे साक्षात श्रीहरि ने अपने हाथों से गृहित किया है मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो अधरा मृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ विधेराज इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पांचजन्य शंख को लक्ष्मी ने क्रोधपूर्वक श्राप दिया दुर्मते तू दैत्य हो जा वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य हुआ था जो वैरभाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्गसहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में चारूढ़ आदि मल्लों का कंस के भाइयों का तथा पंचजन दैत्यों के जन्म का उपाख्यान नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ